मुजरिम कौन जब विक्रांत को वहां स्कूल के म्यूजिक डिपार्टमेंट से कुछ डेटा नहीं मिला तो वो एक बार फिर से उन तीनों ही विक्टिम के पास जाकर उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता था लेकिन उसने अपने डिवाइस की मदद से मंजू को बात करते सुन लिया था कि वो उन तीनों ही विक्टिम को सर्विलांस पर रख रही है मंजू लगातार उन तीनों विक्टिम पर अपनी नजर बनाई हुई थी इस वजह से विक्रांत ने विक्टिम से मिलने का आइडिया छोड़ दिया क्योंकि अगर वो इस हालत में उनसे मिलता है तो मंजू कोश्चर्य में पड़ा हुआ था आखिर जिस इंफॉर्मेशन के लिए वो यहाँ स्कूल में इतनी माथा पच्ची कर रहा था वो सुनिधि को इतनी आसानी से कैसे मिल गई विक्रांत ने तुरंत ही सुनिधि से मिलने के लिए कहा लेकिन वो दोनों इस वक्त ऑफिस में नहीं मिल सकते थे अगर ऑफिस में मिलकर दोनों इस बारे में बात करेंगे तो हो सकता है कि दूसरे लोगों को भी इसकी खबर लग जाए। उस रेस्टोरेंट पर पहुंचा वाह सुनिधि तुमने तो कमाल कर दिया ओ, प्लीज। शायद आपको पता नहीं है कि मैं मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के खास इन्वेस्टिगेटर हूँ सुनिधि ने इतलाते हुए कहा हाँ हाँ पता है मुझे लेकिन यह बताओ तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली कैसे मैं इतनी देर से वहां स्कूल में इसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे कुछ मिला ही नहीं तुमने कहा से ढूंढ निकाला इसे विक्रांत ने क्यूरियस होकर पूछा मैंने सीधे सिटी रिकॉर्ड में से ढूंढ के निकाला है हालांकि ये मेरी अथॉरिटी से बाहर था लेकिन फिर भी मैं इतना तो आपके लिए कर ही सकती हूँ सुनिधि ने मुस्कुराते हुए कहा क्या जब अथॉरिटी में नहीं था तो फिर कैसे निकाला विक्रांत ने परेशान होते हुए कहा अपने टीम लीडर चेतन सर की आईडी से वो बहुत लापरवाही से अपनी आईडी चलाते हैं अक्सर सिस्टम में आईडी ओपन करके ही चले जाते हैं, और पासवर्ड भी सबके सामने एंटर कर देते हैं। मैंने उन्हें पासवर्ड एंटर करते देख लिया था और फिर आज ये मेरे काम आ गया लेकिन अब अगर आगे कुछ गड़बड़ होगी तो आप संभाल लेना क्या पागल तो नहीं होगी हो तुम तुम्हे पता है न की इस तरह की हरकत का अंजाम क्या हो सकता है तुम सस्पेंड हो सकती हो नौकरी जा सकती है तुम्हारी ऊपर से केस भी चला देंगे ये लोग पुलिस डिपार्टमेंट में किसी भी सीनियर ऑफिसर की आईडी और पासवर्ड का इस तरह से इस्तेमाल करना बहुत बड़ी बात होती है और विक्रांत इस बात को अच्छे से समझता था इस तरह से बिना किसी परमिशन के डिपार्टमेंट के दूसरे ऑफिसर की आई की मदद से डेटा चुरा सीरियस ऑफेंस में आता है यहाँ तक के अगर चेतन खुद सुनिधि से अपनी आईडी चलाने के लिए कहता और तब भी सुनिधि उसकी आईडी से कुछ इन्फॉर्मेशन लीक करती तो भी उसके लिए मुश्किल बढ़ जाती और यहाँ तो सुनिधि ने छुपकर चेतन की आईडी इस्तेमाल करके उसमें से इन्फॉर्मेशन लीक की थी हे भगवान तुम ऐसा कैसे कर सकती हो सुनिधि अगर डिपार्टमेंट में किसी को भी इसकी भनक लग गई तो तुम्हारी नौकरी गई ऊपर से केस भी बनेगा तुम पर आपने कहा था कि जल्दी पता करके बताओ तो फिर मुझे जो तरीका मिला वो मैंने यूज किया ने अपना सिर नीचे करके धीमी आवाज में कहा अब आप कैसे भी करके ये केस जल्दी सॉल्व कर दो विक्रांत कुछ देर तक सोचता रहा फिर बोला अच्छा ठीक है चलो अभी तुम मेरे अंडर काम कर रही हो अब अगर कुछ भी बात उठती है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम परेशान मत हो यह केस सॉल्व होने के बाद मैं खुद चेतन से मिलकर उसे सारी बात क्लियर करूंगा और अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ और जो कुछ होगा दोनों साथ झेलेंगे ओके विक्रांत ने सुनिधि को बड़े प्यार से समझाते हुए कहा सुनिधि बड़े प्यार से विक्रांत की सारी बातें सुन रही थी आज पहली बार विक्रांत उससे इतने प्यार से बातें कर रहा था उसकी बातें सुनकर सुनिधि का दिल भर आया वो तुरंत ही विक्रांत को अपनी बाहू में भर लेना चाहती थी लेकिन मजबूर थी उसे पता था कि उसका प्यार एक ही है और जैसा विक्रांत के बारे में सोचती है विक्रांत के मन में उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है इसलिए वो चुपचाप बैठी उसे ताकती रही विक्रांत की सारी बात खत्म होने के बाद सुनिधि ने उसे बताया कि वैसे मैंने चेतन के सिस्टम में वायरस डालकर अपना सारा ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर कर दिया था अब अगर कोई इन्वेस्टिगेशन टीम गहराई से जांच करेगी तभी इसके बारे में कुछ पता चल सकेगा वरना चेतन को इसकी भनक कभी नहीं लगेगी वाह तुम तो बहुत चलाक निकली शाबाश अच्छा मुझे ना भूख लग रही है सुनिधि ने कहा आई एम सॉरी मैं भूल गया था वेटर वेटर विक्रांत ने रेस्टोरेंट के भीतर चिल्लाते हुए वेटर को अपने पास बुलाया और फिर सुनिधि को खाना ऑर्डर करने का इशारा किया उम्... स्टार्ट में चिकन तंदूरी फिर एक चिकन बिरयानी और फिर फिश करी के साथ दो रोटी भी ले आना एक सांस में ही सुनिधि ने अपनी विश वेटर के आगे रख दी विक्रांत बड़े ध्यान से सुनिधि को ऑर्डर करते हुए देख रहा था अब सुनिधि ने उसके लिए इतना बड़ा काम किया था तो उसे ट्रीट देना तो बनता है ना एक हजार रूपए उसने यहाँ पर सुनिधि को ट्रीट देने में खर्च कर डाले कुछ ही पल में टेबल खाना आकर सज गया और सुनिधि ने फुर्ती दिखाते हुए इसे खाना भी शुरू कर दिया लेकिन विक्रांत का दिमाग अभी भी उस केस पर ही अटका हुआ था उसने कुछ देर तक सोचने के बाद सुनिधि से पूछा लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन पुलिस डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में क्यूँ है हमें इसकी क्या जरूरत है क्यों तो नहीं होगा ये सारे कंपटीशन जिला कला और संगीत विभाग द्वारा कराए जाते हैं और इस तरह के इवेंट काफी बड़े लेवल पर होते हैं। यहां की की सिक्योरिटी पुलिस डिपार्टमेंट के पास ही होती है तो कौन कौन यहाँ आ रहा है इसकी डिटेल भी पुलिस को रखनी होती है वाओ तुम तो काफी इंटेलिजेंट हो विक्रांत ने सुनिधि की तरफ देखते हुए कहा फिर सुनिधि ने धीरे से अपना फोन निकालकर विक्रांत को दिखाते हुए कहा ये देखिए सर ये रही पियानो कंपटीशन के पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट लेकिन इसमें सिर्फ टॉप टेन कंटेस्टेंट की ही लिस्ट है विक्रांत ने सुनिधि के हाथ से फोन ले लिया और फिर बड़े ध्यान से उस लिस्ट को देखने लगा उसमें उन तीनों विक्टिम के नाम भी शामिल थे लिस्ट में सिर्फ नाम ही नहीं लिखे थे बल्कि उसके साथ ही उनकी उस कॉम्पिटिशन की पोजिशन भी लिखी हुई थी मीना बंसल तेरह सौ फोर्थ प्लेस मनीषा चौहान दस सो सत्तावन प्वाइंट्स फिफ्थ प्लेस कीर्ति चौधरी 1020 सो बीस प्लेस देखा सर आपका शक बिल्कुल सही था इस हाथ काटने वाले मुजरिम का इस पियानो कंपटीशन से जरूर कुछ ना कुछ कनेक्शन है सुनिधि ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा हम्म, बिल्कुल है विक्रांत बड़े ध्यान से उस लिस्ट को देख रहा था वो लिस्ट में मौजूद अन्य लोगों के नाम भी ध्यान से पड़ रहा था उसे विश्वास था कि इस मुजरिम का नाम भी उस लिस्ट में शामिल है लेकिन कोई भी नाम उसे पहचाना हुआ नहीं लग रहा था अपराधी के करीब इन दस कंपटीटर में से तीन पहले ही अपना हाथ खो चुके हैं सुनिधि ने विक्रांत को लिस्ट दिखाते हुए कहा अब बचे सात लोगों में से ही कोई हो सकता है कि जो के लोगों के हाथ काट रहा है हम्म, हो सकता है। विक्रांत ने भी कुछ पल तक सोचते हुए कहा लेकिन शायद टॉप तीन लोग ऐसा नहीं कर सकते उन्होंने ऑलरेडी इस कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म किया था उन्हें भला किसी से क्या खुन्नस होगी वो किसी का हाथ क्यों काटेंगे ये भी सही बात है सुनिधि ने विक्रांत की बात से सहमति जताते हुए कहा सर ये देखिए इस केस की जो फर्स्ट विक्टिम है कीर्ति चौधरी वो इस कंपटीशन में सिक्स्थ पोजीशन पर आई थी इसके बाद दूसरी विक्टिम मनीषा चौहान फिफ्थ पोजीशन और फिर लास्ट विक्टिम मीना बंसल फोर्थ पोजीशन पर है मतलब कि वो अपराधी उल्टे क्रम में चलते हुए लोगों के हाथ काट रहा है मुझे लगता है कि अपराधी सेवंथ पोजिशन से लेकर टेंथ पोजिशन तक के बीच में कोई है सही बात विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और उसने सिक्स प्लेस से ही मारना क्यों शुरू किया मुझे तो सेवंथ प्लेस वाले पर सबसे ज्यादा शक है शक क्या अब तो मुझे पूरा यकीन हो रहा है कि यह मुजरिम वही है नहीं नहीं वो नहीं हो सकता सुनिधि ने बीच में ही कहा सेवेंथ पोजीशन वाले आदमी का नाम मुकेश सिन्हा है और वो दस साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था वो नहीं हो सकता तो फिर अब सिर्फ तीन लोग बचे हैं जो की इस घटना के पीछे हो सकते हैं विक्रांत ने कहा न तीन नहीं सिर्फ दो क्योंकि नाइन्थ पोजीशन वाले को ब्रेन ट्यूमर है और वो काफी सालों से बेड पर ही पड़ा है इस हिसाब से अब हमारे पास सिर्फ एट्थ और टेंथ पोजीशन वाला व्यक्ति बचा इसमें भी वो एट्थ पोजीशन वाला यहां से कहीं बहुत दूर रहता है वो कई सालों से इस शहर से बाहर है कुल मिलाकर वो टेंथ पोजिशन वाला ही ऐसा है जो हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है सबसे ज्यादा चांस है कि वही ये सब कर रहा है तुम श्योर हो विक्रांत ने कहा उसे डर था कि कहीं हर बार की तरह इस बार भी उसकी इन्वेस्टिगेशन फ्लॉप ना हो जाए हा शोर हूं एथ पोजीशन वाला यहां से काफी दूर यूपी में कहीं रहता है मैंने उसके बारे में पता किया है और उस पर नजर भी रखी हुई है अच्छा तो फिर बची ये लास्ट नाजिया रिजर्व यानी कि मेरा शक फिर से सही था ये कोई औरत ही थी जो कि लोगों के हाथ काट रही है हाँ सर लेकिन एक बात और है कल 26 अप्रैल है और अगर इसे पकड़ा नहीं गया तो ये कल फिर अपने अगले शिकार पर निकलेगी हमें इसके लिए भी तैयारी करके रखनी होगी हम्म और इसका अगला शिकार है उस कंपटीशन में थर्ड प्लेस पर आने वाली ये रश्मि सैनी नहीं सर रश्मि नहीं वो यहां रहती ही नहीं अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो चुकी है और उस पियानो कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन पर आने वाले मिस्टर आकिब रहमान इस वक्त बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बन चुके हैं तो उन तक पहुंचना उसके लिए नामुमकिन है अच्छा तो अब बची सिर्फ ये पोजीशन दो वाली निकिता रावत यही है उस अपराधी का अगला शिकार ये यह यहाँ मुंबई में एक आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल है मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वो मुजरिम इसी को अपना शिकार बनाएगा ओके, फिर हमें बहुत तेजी से काम करना होगा अपराधी को पकड़ने के साथ ही हमें नेक्स्ट विक्टिम को भी सेव करना होगा जल्दी करो अब चलो यहां से सुनिधि ने तुरंत ही जूस का गिलास गिलासते हुए कहा लेकिन अभी हमें पहले ऑफिस जाना होगा वहीं से हमें नेक्स्ट विक्टिम और मुजरिम दोनों का एड्रेस मिल सकता है और फिर उस शो के जजेस और स्टाफ के लोगों के बारे में भी थोड़ा बहुत पता करना होगा ताके विक्टिम और अपराधी दोनों के बारे में थोड़ा और कुछ जाना जा सके हम्म, तय कह रही हो तुम चलो अब विक्रांत ने फटाफट रेस्टोरेंट का बिल भरा और दोनों भागते हुए ऑफिस पहुंच गए वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि रास्ते की काली बिल्ली की तरह पुष्कर वहां खड़ा था वो बड़े ध्यान से विक्रांत के व्हाइट बोर्ड में दर्ज इंफॉर्मेशन को देख रहा था विक्रांत और सुनिधि को वहां देखकर भी वो बिल्कुल नहीं सकुचाया इस वक्त टीम ए के ऑफिस में पुष्कर के अलावा कोई और नहीं था लंच टाइम चल रहा था और सभी खाने में व्यस्त थे पुष्कर ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा वाह विक्रांत बड़ी मेहनत हो रही है ऐसा लग रहा है जैसे अब केस सॉल्व करके ही मानोगे ने पुष्कर को देखते ही कहा गुड आफ्टरनून सर लेकिन विक्रांत अपने हाथ बांध पुष्कर के ठीक बगल जाकर खड़ा हो गया और फिर बोला जितनी जल्दी हो यहाँ से दूर हट जाओ वरना गोली मार दूंगा तेरी तो हम्म, कर दीस कर रह गया फिर थोड़ी दूर हटते हुए बोला सुनो विक्रांत मैंने तुम्हारे लिए अब एडवांस के बारह हजार रूपए रखे हैं। अगर केस सबसे पहले सॉल्व कर ले गए तो पैसे ले जाना वरना फिर सबके सामने मुझसे माफी मांगने के लिए तैयार रहना टीम बी के सभी मेम्बर एक साथ इस केस आरोप दिन रात काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी उन्हें अभी तक इस केस में कोई क्लू नहीं मिला है और तुम्हें लगता है तुम्हारे जैसे उल्लू के पट्टे ये व्हाइट बोर्ड पर रंग पोत कर ये केस सॉल्व कर लेंगे तुम्हारी बेवाकूफी पर मुझे तरस और हंसी दोनों आती बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने पर अब देखो क्या होता है वैसे अब मजा बहुत आने वाला है विक्रांत कुछ भी हो मैं तुम्हें बिल्कुल श्योर कर रहा हूं कि एक बार जब ये सशर्त हार जाओगे ना तो मैं तुम्हें ऐसा बेइजत करूंगा कि तुम पूरे ऑफिस में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे प्रॉमिस है विक्रांत तुमसे सुनिधि पुष्कर ने विक्रांत को बोलने का मौका दिए बिना ही सुनिधि से बोलने लगा तुम तो काफी तेज तर्रार और काबिल ऑफिसर हो तुम इस मूर्ख के चक्कर में क्यों पड़ी हुई हो यह अपना जीवन तो खराब कर ही रहा है इसके साथ रहोगी तो ये तुम्हें भी कहीं का नहीं छोड़ेगा सुनिधि चुपचाप सिर नीचे करके उसकी बातें सुनती रही वो ना तो पुष्कर की बातों को स्वीकार कर रही थी और ना ही उससे सहमति जता पा रही थी सुनिधि अब विक्रांत ने पुष्कर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा मेरे लिए एक कप कॉफी ले आना थोड़ा बड़ा कप ले आना पुष्कर के चेहरे का रंग उड़ गया वो विक्रांत से दूर जाकर खड़ा हो गया उसे पिछली बार की घटना याद आ गई जब विक्रांत ने उसके ऊपर कॉफी का पूरा मग फेंक दिया विक्रांत ये कोई मजाक नहीं है समझे एक बार हो गया तो हो गया अब अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो पक्का बता रहा हूँ तुम्हें तो सस्पेंड करवा दूंगा मैं उधर सुनिधि भी विक्रांत की बात सुन हंस पड़ी। लेकिन जब पुष्कर ने उसकी तरफ देखा तो अपनी हंसी रोककर खड़ी हो गई वैसे जो पुष्कर ने कहा वो बिल्कुल सही था रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी व्यक्ति या किसी भी तरह से पुलिस ऑफिसर पर अटैक करता है तो उसे कम से कम तीन साल की सजा के साथ ही जुर्माना भी झेलना पड़ सकता है ऊपर से अगर अटैक करने वाला व्यक्ति भी पुलिस में है तो उसे अपनी नौकरी भी गवानी पड़ सकती है पिछली बार जब विक्रांत ने उसके ऊपर कॉफी का मग फेंका था तब वो काफी टेंशन में था जॉब से लेकर जिंदगी में हर तरफ से वो काफी परेशान था ऊपर से वो पुष्कर उसे छेड़ रहा था तभी उसने ऐसी हरकत की थी वरना वो इतनी जल्दी अपना धैर्य नहीं खोता है पुष्कर उसको धमकी देने के बाद वहां से जाने लगा वो ऑफिस के गेट पर पहुंचा ही था अचानक से विक्रांत को कुछ मजाक सूझा वो पीछे से जोर से चिल्ला पड़ा हो डर के मारे पुष्कर के हाथ से फाइल छूटकर जमीन पर गिर पड़ी और फिर विक्रांत जोर जोर से हंसने लगा पुष्कर उसकी तरफ घूमकर उसे घूरने लगा फिर वो चुपचाप अपना फाइल उठाकर वहां से निकल गया सुनिधि भी विक्रांत की इस हरकत को देख खुद की हंसी नहीं रोक सकी वो भी जोर जोर से हंसने लगी क्या वाकई विक्रांत इस केस को सॉल्व कर लेगा ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को